पग डोल उठा औरों और स्वर में स्वर भर कर अब तक गाया तो क्या गाया आखिर पाया तो क्या पाया आखिर पाया, तो पाया? पाया तो क्या पाया सब लुटा विश्व को रंक हुआ रीता तब मेरा अंक हुआ दाता से फिर याचक बनकर कण कण कर पाया तो क्या पाया आखिर पाया तो क्या पाया आखिर go तो पाया।, पाया तो क्या पाया जिस ओर उठी उठी, उन्गली उन्गली उस उस और उठी उंगली जग की उस मुड़ी गति भी बग की जग के अंचल से बंधा हुआ खींचता आया तो क्या आया आखिर, आखिर पाया तो, तो क्या पाया आखिर पाया तो, तो क्या पाया जो वर्तमान ने उगल दिया उसको भविष्य ने निगल लिया है ज्ञान सत्य ही श्रेष्ठ किन्तु झूठन खाया तो, तो क्या खाया आखिर पाया तो क्या पाया आखिर पाया तो क्या, क्या पाया? पाया अभी आप सुन, आप सुन रहे थे परसाई तो की कविता आखिर पाया तो, पाया तो, तो क्या, क्या पाया वाचक स्वर भारती परिमल